नमस्कार मैं हूँ शालिनी कपूर सिंगापुर से आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो तो नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से बातें करते हैं उनसे मुलाकात करते हैं तो आइए आज के इस एपिसोड में हमारे साथ सूरत गुजरात से पंडित प्रभाकर जी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे और ख़ास बात यह है कि मैं अभी सिंगापुर आया हूँ और सिंगापुर में कुछ विशेष इवेंट को कवर करने आया था तो उसी बीच इस इवेंट में जैसे शरद पूर्णिमा आज है और गरबा रास चल रहा है तो इस बीच हमारी मुलाकात पंडित प्रभाकर जी से हो रही है वो भी इंडिया से हैं और विदेश में उनको खास से इस प्रोग्राम के लिए बुलाया है तो उनसे मुलाकात हो गई तो मैंने कहा कि आप हमारे रेडियो पर भी आकर कुछ बातें बताइए तो आप सभी की तरफ से पंडित प्रभाकर जी का बहुत बहुत स्वागत हाँ जी हाँ जी नमस्कार जी मैं प्रभाकर जोशी फ्रॉम सूरत गुजरात से बोल रहा हूँ आपको मिलके बहुत आनंद हुआ और आज का यहाँ का सिंगापुर क्लब के अंदर ये इवेंट देखकर कर के भी बहुत बहुत सुंदर लगा सिंगापुर स्विमिंग क्लब के अंदर ये जो इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है खाना रहना मतलब मैं यहाँ पे गरबा वगैरह शुभ कार्य का जो आज भक्तिमय संगीतमय जो व्यवहार हुआ है यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा बहुत सुंदर लगा और आपको भी मिल बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे बाकी लोग तो आते हैं सिर्फ बातें करते हैं लेकिन आपने जो इंटरेस्ट बताया इस प्रोग्राम के अंदर वो बहुत सुंदर लगा बहुत अच्छा लगा जी प्रभाकर जोशी जी मैं चाहूँगा कि हमारे रेडियो के माध्यम से जो देश विदेश के लोग आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए आप अपने बारे में ज़रूर बताइए क्योंकि मेरी और आपकी पहली मुलाकात सिंगापुर में हो रही है और आगे भी मुलाकात करते रहेंगे तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में अपने परिवार के बारे में और इस जो सेवा कार्य है भक्तिमय पूजा पाठ का कार्य है ये कब से चल रहा है हमारा वंश परम्परागत कार्य है साहब हमारा लगभग तो भी 300 साल का रिकॉर्ड तो है हमारे पास कि हमारा दादाजी परदादा जी, दादा जी पिताजी मैं अभी हम लोग ज्योतिषी कर रहे हैं वास्तु शास्त्र का बिल्डिंग का जमीनों का कोई वाघमुखी जमीन हो जैसे गाय मुखी जमीन हो उनका भी कार्य करते हैं सभी कार्य करते हैं और ये पूजा पाठ का कार्य जो है मैक्सिमम तो भी बहुत ज़्यादा वर्षों से चल रहा है और काफ़ी वर्षों से काम हमारा अच्छी तरह से भगवान की कृपा से चल रहा है देश विदेश में यजमान बुलाते हैं अपने काम के लिए उनके काम सफल भी होते इसलिए बार बार बुलाते हैं उन लोगों ने ऑलमोस्ट आई थिंक कम से कम तो भी मैं वर्ल्ड के चालीस कंट्री तो घूम चुका हूँ और घूम रहा हूँ अभी भी जब तक कुदरत ने शरीर को साथ दिया है शरीर अच्छा है उम्र है अच्छी है तब तक अपना दौड़ लेना अच्छा है वो हिसाब से काम कर रहे हैं भगवान की कृपा से आप लोगों का प्रेम और यजमानों का भी प्रेम है अपने बड़े वडिलों का वार्ड वडिलों का आशीर्वाद भी है काम चल रहा है आप सभी को भगवान का एक संदेश आई देना चाहता हूँ आज का सिंगापुर जैसे कंट्री के अंदर यूरोप जैसे कंट्री के अंदर मैंने कई प्रोग्राम देखे हैं हिंदू धर्मशास्त्र से कनेक्टेड है सारे प्रोग्राम और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे प्रोग्राम होते हैं मैंने कई बार लंदन में भी प्रोग्राम देखे स्वामी नारायण मंदिर के अंदर यूरोप में भी देखे है यूक्रेन में, में भी देखे है सिंगापुर में भी देखे है दुबई में भी देखे हैं सब तरफ अच्छे प्रोग्राम देखे और बहुत ही अच्छा लगा कि ऑर्गेनाइजर इतना बढ़िया सेटअप कैसे कर पाते हैं इतना खर्चा करके इतना मेहनत करके वो भी एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है और सभी देशों में बहुत अच्छा लगा आप सभी को भगवान का एक संदेशा यही देना चाहता हूँ कि अपने धर्म को अपने संस्कारों को अपने पूर्वजों के व्यवहारों को बराबर चलाते रहिए अच्छी तरह से चलाते रहिए सभी धर्म समभावना रखिए अपने मन के अंदर सभी धर्म मतलब सर जितने भी धर्म हैं सभी का सम्मान करना अपने हिंदुओं में सिखाया गया है और भगवान करे सब अच्छा ही हो और अभी आप लोगों को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि व्यस्त रहे मस्त रहे अस्त व्यस्त ना रहे भगवान की भक्ति अवश्य करे <laughs> बस थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने इतना सुना बहुत अच्छा लगा थैंक यू जी जी जी प्रभाकर जोशी जी मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोता आपके संदेश से खुश तो हो रहे हैं लेकिन इसके साथ में मैं चाहूँगा कि जैसे आप भक्ति में कार्यक्रम करते रहते हैं तो एक भक्ति गीत आपके द्वारा सुनना चाहेंगे हम लोग और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि एक आध हाँ कोई भी जो आपको दिलपस आपका भक्ति गीत है वो थोड़ा सा सुनाइए हमारे श्रोताओं के आज भक्ति गीत तो मुझे एकदम जल्दी से पूरा याद नहीं आता है लेकिन एक एक लाइन आपको सुना देता हूँ जैसे आज आप लोगों को मिलके यहाँ का वातावरण देख करके एक पंक्ति याद आ गई उसमें लिखा है कि जैसे सूरज की गर्मी से चलते हुए को मिल जाए तरवर की छाया ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम सूरज की गर्मी से बस थैंक यू वेरी मच <laughs> बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर जोशी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और संदेश के रूप में हमारे सभी श्रोताओं को आपने कहा कि मस्त रहें और व्यस्त रहें लेकिन अस्त व्यस्त ना रहें इस पर बहुत ही अच्छा एक मैसेज हम सभी को मिला है कि हम सभी को जो है अपने काम में ध्यान देना है अच्छा काम करना है लेकिन कहीं भी हमें भटकना नहीं है व्यर्थ बातों में तो थोड़ा सा इस पर आप काम करेंगे तो आपके जीवन में जो है खुशियाँ और ज़्यादा मिलेंगी और जल्दी मिलेगी तो चलिए आप सभी को बहुत सारी खुशियाँ बहुत सारा प्यार और फिर से एक बार प्रभाकर जोशी जी को बहुत सारी खुशियाँ आज के दिन की और हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए तो श्रोता मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले मोड़ पे तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ मुझे और पंडित प्रभाकर जोशी को दीजिए इजाज़त सलाम नमस्ते सुनते रहो मुस्करा रहो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 की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया भटका हुआ मेरा मन था कोई मिलना रहा था सहा से लड़ती हुई नाव को जैसे लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिल्ला रहा हो किनारा मिला रहा हो किनारा उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो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 बने आग चंदन के जैसी राघव कृपा हो जो तेरी राघव कृपा हो जो तेरी उज्याली पूम की हो जाए रा जो थी अमावसंधेरी जियाली पूनम की हो जाए ज्योति अमावस अंधेरी ज्योति अमावस अंधेरी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 कदम मैं बढ़ाऊ बढ़ाओ इस राह की मंजिल तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊ फूलों में खारों में पतझड़ बाहरों में मै ना कभी डगमगा फूलों में खारों में पतझड़ बाहरों में मैं ना कभी डगमगा मैं ना कभी डगमगा पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया